विचार चल रहा था पांचवा सूत्र वृतय क्लिष्टा अक्लिष्टा जब पंचतय वृतय पंचत क्लिष्ट अक्लिष्ट इस विचार करते हैं तक क्लिष्ट प्रवाह में पतित अक्लिष्ट भी होते हैं और क्लिष्ट छिद्रों में भी अक्लिष्ट हुआ इसी प्रकार से अक्लिष्ट छिद्रों में भी क्लिष्ट होगा लेकिन अक्लिष्ट प्रवाह में कभी क्लिष्ट पतित नहीं होता बोलते हैं ध्यान रखना तीन ही बात का चार बात हो सकती है ना अक्लिस्ट के प्रवाह में क्लिस्ट हो सकता है और अक्लिस्ट के छिद्रों में प्रवाह में अक्लिष्ट हो सकता है या क्लिष्ट के छिद्रो में, में भी अक्लिष्ट हो सकता है इसी प्रकार अक्लिष्ट के छिद्रों में क्लिष्ट हो सकता है किन्तु अक्लिस्ट के प्रवाह में कभी भी क्लिष्ट नहीं हो सकता तीन ही विकल्प रखा इन्होंने क्लिष्ट प्रवाह पतिता आपके अक्लिष्टा क्लिष्ट प्रवाह में पदित अक्लिष्ट जरूर होते हैं जैसे कोई चीज है आपको लगता है बड़ा दुखदाई है जैसे मान लीजिए बुखार हो गया अस्थान में भर्ती होना पड़ा बड़ा दुखदाई लगता है इन अस्थान में जब पड़े नींद आ जाती बढ़िया से तो क्लिष्ट प्रवाह के बीच में अक्लिश आनंद आ रहा है कई बार लगता है दस दिन अस्पताल में पढ़े रहे तो बड़ा आनंद आता है नहीं कोई बीमारी हो तब तो बैठेंगे तो वहां जिस तरह से विश्राम मिलता है और कहीं नहीं मिलने वाला तो है, भी है, क्लेश की प्रवाह चल रहा है बीमारी है तभी तो वहां पड़ा है तो क्लिष्ट प्रवाह चल रहा है उसमें भी अक्लिष्ट का थोड़ा सुख मिलता और पिस्ट छिद्रो में तो होता ही अक्लिश्त एक क्लेश आया फिर दूसरी बार अक्लेश हुआ, फिर क्लेश फिर अक्लेश ऐसे क्रम से चल रहा है उसको कहते क्लिष्ट छिद्रों में अक्लिश्त और अक्लिश्तों में छिद्र में क्लिष्ट होना माने आप स्वाध्याय कर रहे हैं चिंतन मनन कर रहे हैं सब ठीक ठाक है जब तक जो है स्टेज पर बैठे वेदांत पर प्रवचन दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया महात्मा है इसमें कोई संशय नहीं है अब जहाँ से उतर गया उसके बाद पैसा हाई पैसा बीच में घुस जाता है या तो नाम कमाना चाह रहा है कुछ न कुछ भूख लगा हुआ है वो अक्लिष्ट तो अक्लिष्ट छिद्रों में भी क्लिष्टता आ गई लेकिन अब इस आगे बढ़कर कहते हैं तथा तो जातीय कहा संस्कारा, वृत्ति विरेव क्रियान्ते क्रियंत संस्कार वृत्ति ये घट यंत्र के समान है कदे तथा तो जातीय का संस्कार ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो संस्कार होते हैं ये वृत्तियों से उत्पन्न है फिर संस्कार से दोबारा वृत्ति होगा वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति धारा चलती रहती है वृत्तिया बंद नहीं होते इसलिए संस्कार समाप्त नहीं होते संस्कार बने रहेंगे तो वृत्तियां होती रहेंगी इस तरह से क्रम से क्रमश्र चलते रहता है एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्त इस प्रकार से वृत्ति और संस्कार इनका परस्पर जो चक्र धारण हुआ है यह चक्र निरंतर चलते रहता है दिन रात 24 अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलते रहेगा काल से चले आया अनंत काल तक चलते रहेगा वास्तव में इसका कोई ना आदि जानता है लेकिन अंत जानता जरूर है जिस दिन आप मुक्त हो जाएंगे विभिन्न समाधि की अनुभूति होगी वास्तव में धर्मे समाधि उसी दिन समझोग का अंत तद एवं भूतम चित्तम इस प्रकार का जो चित्त है यानी यह चित जब गुणाधिकार समाप्त हो जाता है इसका अवसित अधिकार विवेक ख्याति का उदय होने से समाप्त होता है गुणों की कर्तव्यता ये जो सत्र गुण है ये जो आपको सुख दुख का भोग दे रहे हैं ये समाप्त हो जाएंगे भोग देना बंद कर देंगे किस दिन जिस दिन विवेक अख्यापन्न हो जाए तभी तक तब गुणों के अधिकार अवश्यताधिकारण अवश्य गुणाधिकार गुणा हम गुणाधिकार का मतलब क्या कार्य कार्यारंभण में गुणानाम अधिकार कार्य हम भुगत रहे हैं जन्म वर्ण के जो कार्य आप देख रहे हैं ये कार्य को आरंभ करना ही गुणों का अधिकार समझ और कुछ नहीं गुणाधिकार अवसिताधिकारम मैने जब यह गुणाधिकार समाप्त हो गया अवसितम मे समाप्तम समाप्तम का मतलब पुनः कार्य आरंभ नहीं करना जिस पुरुष के प्रति यह प्रकृति पुनः कार्य आरंभ करना बंद कर देती है उस स्थिति का नाम अवसिताधिकार तादृश चित्त वाले जब आप हो जाते हैं तब एवं भूतम चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पे न्यवत प्रलय वे दो में एक होगा उस समय या तो जीवन मुक्ति आप रहेंगे तो आत्मकल्पे न्यवतिष्ठ सारी वृत्तियां केवल आत्माकार बनी रहेगी सच्चिदानंद एक वृत्ति रूप अखंड आकार वृत्ति रूप कर विद्यमान रहेंगे वृत्तियां अथवा विधेय मुक्ति हो तो प्रलय व को प्राप्त कर इसी बात को योग वाशिष्ठकार ने लिखा है विविध चित्तनाशोस्ती स्वरूपो अरूप एवच जीवन मुक्तो स्वरूप अरूपो विदेह मुक्तिग मिलेगा नहीं ढूंढो मत क्यों परेशान हो रहे ढूंढने से मिलेगा नहीं पुस्तक मैं बोलूंगा ना जहां ये है पुस्तक में तो बोलूंगा अमुक पन्ना तब देखना उस पन्ने में तो फाल तो ढूंढते इधर भी छूट जाएगा पाठ भी नहीं सुनते रहोगे ढूंढते ढूंढते टाइम निकल जाएगी ये श्लोक ऊपर से बता रहा हूं योग वासिष्ठ का श्लोक है ये वहां योग वासिष्ठ का कहते हैं चित्त का जो नाश है वो दो प्रकार की होती विविधस्त चित्त नाशोस्ती स्वरूपो अवचा दो प्रकार से चित्त का नाश हुआ करता है एक का नाम स्वरूप दूसरे का नाम अरूप स्वरूप कौन सा है कहे जीवन मुक्त स्वरूप जीवन मुक्त स्वरूप जीवन मुक्ति काल में इस चित्त का स्वरूप नाश हो गया स्वरूप नाश का मतलब रूप विद्यमान है चित्र है अभी जीवित चित्त अर्थात जो महत्तत्व रूपा जो कार्य है बुद्धि तत्व है बुद्धि है शरीर है इंद्रिया हैं, सारी हैं। ये सब का रहते हुए भी आपको सुख दुख का भोग नहीं होगा जीवन मुक्त उस अवस्था में क्यों सुख दुख नहीं होगा जीवन मुक्ति काल में क्योंकि आपने अपना स्वरूप अनुभूति कर लिया समाज जब समाज अवस्था में अपने स्वरूपानुभूति हो जाती है उसके पश्चात यह प्रकृति आपको किसी प्रकार का भोग नहीं देगी या प्रकृति अर्थात जब बुद्धि तत्व है विषयों को लेकर के आपका सुख दुख का अनुभव नहीं कराएगी क्योंकि आपके अंदर विवेक उत्पन्न हो चुका है आप समझ चुके हैं मैं क्या हूं और ये जगत क्या है अतिव इस जगत के अंदर इन इंद्रियों के द्वारा सारा क्रियाकलाप होता हुआ भी, शरीर का जीवित से सारी क्रिया हो रही है इंद्रिया यानी इंद्रियु वर्तंत्र अपने इंद्रियो विषयों में काम करते रहे कोई दिक्कत आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता आते सुख दुख नहीं होता उस स्थिति में कहते हैं स्वरूप भी रूप विद्यमान रूपेण रूपेणा सहाय चित अपना रूप के साथ रह रहा है लेकिन सुख दुख को नहीं दे रहा है वो एक हो गया और दूसरा अरूप विदेह मुक्ति अरूप जो चित का नाश है अरूप रहित चित्त की जो स्थिति है वो कब है जब आपका विधेय मुक्ति हो जाता शरीर ही नहीं रह गया संघात नहीं रहा तो मन भी नहीं बुद्धि भी नहीं अहंकार भी नहीं कुछ भी नहीं रह जाता है मुक्त हो जाने के बाद शरीर के छुटने के बाद उस विधेय मुक्ति काल में जो चित्त का नाश कहा जाता है उसको अरूप नाश कहा और सुषिप्त में जो आपका हो रहा है वो भी लगभग स्वरूप नाश ही है चित्त का वहां पर भी नाश है लेकिन वो भी स्वरूप नाशी के समान स्वरूप नाश भी नहीं है उसके समान है। वहा संस्कारष भी बना है ना वहाँ तो संस्कृति में क्या है संस्कार भी बाकी है लेकिन जीवन मुक्ति काल में संस्कार अवशेष भी नहीं है ये अंतर है दोनों में इसलिए इन्होंने बताया चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्प प्रलयम वा गचती क्लिष्ट अक्लिष्टाश्च पंचदा वृत्तया क्लिष्ट अक्लिष्ट आकार जो वृत्तियां हैं जो पंचत कह दिया था वो प्रत्येक पुनः पांच प्रकार के हो कौन है पांच वही संख्या कर रहे हैं कौन है इस प्रश्न का जवाब पहले बताया ना कितने हैं पांच है किस प्रकार के हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार के हैं वे कौन कौन है उसकी जवाब इस सूत्र में दिया जाए वे पांच कौन कौन है? प्रमाण विपरी विकल्प निद्रा इति प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति इन सब के प्रत्येक आगे यदि भी प्रमाण का लक्षण नहीं करेंगे तो हम यही लक्षण कर देंगे प्रमाण का आगे, आगे केवल प्रमाणों के नाम गिनाएंगे प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणी बोलेंगे लेकिन लक्षण नहीं बता रहे किसी भी चीज के पहले इसलिए प्रमाण का लक्षण समझे यहां पर यहीं पर समझना पड़ेगा उसको इन्होंने जब पांच गिना रहे थे प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति गिना दिया निद्रा गिनाने से शंका होता है इन्होंने जागृत क्यों गिनाया नहीं स्वप्न क्यों नहीं गिनाए निद्रा निद्रावित अवस्था है वैसे जागृत और भी अवस्थाएं हैं उनको भी गिनाना चाहिए प्रमाण विपर्य विकल्प, विकल्प निद्रा जागृत स्मृति के पहले जोड़ स्वप्रवी जागर स्वप्रमृत है बोलो और उतने कहोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा महाराज इतने क्यों लोग मूर्खावस्था भी चढ़ सकती है और उन्माद अवस्था भी होता है पागल उन्मत्त अवस्था भी होती है जड़ अवस्था भी होती है वो सारी ले लो ना फिर, नहीं, उनको यहां गिनने की कोई जरूरत नहीं इन पांच में सब अंतर्भाव हो जाएंगे क्योंकि जागृत अवस्था देख लीजिए आप जागृत अवस्था प्रमाण प्रधान अवस्था है इसलिए प्रमाण में अंतर्भाव कर दो जागृत को तो जागृत में जितनी भी व्यवहार कर रहे हैं सब इंद्रिय प्रमाणाधीन अनुमान प्रमाणाधीन या तो आगम प्रदानाधीन होकर सब सुने हो सुने क्या आधार पर कर रहे हो या अनुमान के आधार पर करते हो या प्रत्यक्ष आधार पर करते हो इसे जागृतकालीन सघल व्यवहार लगभग भ्रांति व्यवहार को छोड़ दो जो जागृत भ्रांतियां होती है उन्हें छोड़ के उसको तम ताली पर जागृत कालीन चित्र भी यथार्थ व्यवहार आपका हो रहा है यथार्थ तस्वीकृत जो व्यवहार है वह व्यवहार प्रमाण कोटि में चला गया और स्वप्न एवं जागृतकालीन चित्र भ्रांति व्यवहार होते हैं अयथार्थ व्यवहार होते हैं अयथार्थ तो जो स्वीकृत व्यवहार है वह व्यवहार विपर्य में चला जाएगा अतव्य भ्रांति और स्वप्न विपरीय में चला गया और रही उन्मादारी अवस्थाएं वह सब विकल्प चला जाएगा तीसरे कहते कि देखो प्रमाण विपरी विकल्प निद्रा स्मृत जब पांचवी विभक्त करना उचित है इससे अधिक की अपेक्षा ही नहीं है इसे अधिक जितने भी आप नाम लोगे वो सब इन्हीं पांच में से किसी न किसी में ही अंतर्भाव हो जाएगा स्वतंत्र उनको एक एक विशेष पहचान देने की अपेक्षा नहीं है विभाग रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा नहीं है इंद्रिया आदि भी वे तज्ञा यंत्र पांचों का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और ये पांचों का जो है, ज्ञान है विज्ञान है वह विभिन्न इंद्रियों से ही होता है कुछ अंतकरण से कुछ बाह्य बाह्यकरणों इंद्रियों के द्वारा ही इनका ज्ञान होता है वृत्ति है प्रत्यक्ष वृत्ति का प्रत्यक्ष होगा ये तो वृत्ति विशेष है ना प्रमाण आकार वृत्ति वो इंद्रियों से ज्ञान हो गया विपर्याकार वृत्ति वो इंद्रियों से मालूम हो रहा है लेकिन विशेष वृत्तियां जो है इनके जो विशिष्ट आकार है ये तो इंद्रियों के माध्यम से मालूम होते हैं लेकिन वृत्तियों को कैसे आप जान पाओगे वो साक्षीभाष्या वृत्तिया साक्षीभाष्य होते हैं, चेतन भाष्य है आत्मभाष्य है पुरुष भाष्य है पुरुष ही प्रकाशित करता है पुरुष ही देख पाता है पुरुष के ही अनुभव का विषय बनता है कौन वृत्तिया यद्यपि उसके लोग कोई प्रयास नहीं करता जैसे सूर्य के द्वारा भाष्य सारा जगत है लेकिन उसके लिए सूर्य को करना क्या पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा क्या वो उगा हुआ है उठा हुआ है उदय हो रखा है बस इतनी ही बहुत है उसका उदय होने के गला और कुछ नहीं वो भी उदय भी व्यवहार जम कर रहे सापेक्ष तो नित्य हो सूर्य में उदय सोता ही गया सूर्य में ना उदय है ना उदय की नास्त में पीछा चांदोग्य में कहा है सूर्य ना उदय होता है नास्त होता है ये जो पृथ्वी घूम रही है तो हम जो पीठ हमारी पीठ पड़ गई सूर्य पे तो हमें ले अंधकार हो गया रात्रि हो गया असम तो कहा गया तो हमने कहा गया हमारे लिए उदय हो गया सूर्य इन वास्तव में ना सूर्य का उदय है नास्त है उदयास्त भाव से रहित तो सूर्य के अपना स्वरूप सत्ता मात्र से सारा जगत का पता सुना कुछ भी करना नहीं पड़ता सन्निधि मात्र से यहाँ के भाषा में सन्निधि इसी पुरुष का स्वसनिधि मात्र से ही सगल वृत्तियों का प्रकाशन हो जाता है अतः स्वरूप पुरुष आत्मभाष्य है लेकिन भाषण के लिए कोई क्रिया विशेष करने की अपेक्षा नहीं है करण के अपेक्षा नहीं है इतना अंतर है अत्य वृत्तियां साक्षी भाष्य पुरुष भाष्य व कर्ण की अपेक्षा नहीं लेकिन विशिष्ट वृत्तियां जो होती है प्रमाण विपरी आदि ये इंद्रियों के दौरान इंद्रियों करण के बिना पुरुष का अनुभव में नहीं आ सकता ये करण सापेक्ष भा सकता है इसलिए आप ध्यान इतना फर्क ध्यान रखेंगे आप समझ में आएगा साक्षी कौन साक्षी कौन होगा वो हो? कर्ण निरपेक्ष साक्षात दर्शनम एव पुरुषस्व साक्षण निरपेक्ष होकर साक्षात वृत्ति का दर्शन का नाम ही पुरुष में साक्ष्य है और कुछ नहीं ये लक्षण लिख लेना इस लक्षण को आप लोग लिख लीजिए कर्ण अपेक्ष साक्षात् वृत्ति दर्शनम एव पुरुष से कारणों कर्णों की अपेक्षा किए बिना वृत्ति का दर्शन का नाम ही पुरुष के साक्षत है यही पुरुष साक्षत और कुछ नहीं है और कर्ण से अपेक्ष जो है साक्षात दर्शन जो होता है वृत्य का वो हो गया वर्तमान से प्रत्यक्षा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृत और जो वृत्तियां हैं वास्तव शत्रुगुण का ही भेद है इसलिए प्रमा और प्रमाण का लक्षण समझना फिर भी मिलेगा नहीं पुस्तक में लिखना हो तो जाओ प्रमा और प्रमाण का लक्षण क्या है प्रमाण कितने हैं वो आगे बता रहे सूत्र में उसको तो वही विचार करेंगे लेकिन प्रमा और प्रमाण का लक्षण समझना विपर्य अबाधितो विपर्य आबाधितो फौ अज्ञातगा शक्ते प्रतिबिंब प्रमाण विपर्य अबादित वृत्त अज्ञाता क्षित शक्ति प्रतिबिंब प्रमाण तत्कर्ण वृत्तिरव प्रमाण तत्कर्ण वृत्तिरव प्रमाण वृत्ति प्रमाण है प्रमा। तो प्रमा। रेव रेव और वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो प्रमा है वेदांत में भी चैतन्य प्रमा यहां चैतनी प्रमा बन रहा है थोड़ा अंतर है दोनों में। विपर्य के द्वारा प्रमाण है ना, विपर्य हमेशा विपर्य बाधित होता है तो विपर्य के द्वारा अपाधित हो और वृत्ति में विद्यमान अज्ञातार्थ का अज्ञात विषयों को बोध कराने वाली जो की शक्ति मन पुरुष आत्मा का प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का नाम प्रमाण विषय को प्रकाशन करने वाला जो प्रतिबिंब वृत्ति में विद्यमान विषयों को प्रकाशन करने वाला जो प्रतिबिंब है चैतन्य का उस प्रतिबिंब का नाम प्रमाण निविषित जैक शुद्ध चैतन्य प्रमाण ही इनके यहाँ यही अंतर है वेदांत में शुद्ध चेतनी प्रमा है लेकिन यहाँ विशिष्ट चेतनी को प्रमा मान लिया है। वृत्ति में प्रतिबिंबित विषय को प्रकाशन करने वाली उस विशेष का नाम प्रमा और इस प्रमा का करण वृत्ति स्वयं जिसमें ये विषय को प्रकाशन कर रहा है जिसमें चिकित्सित प्रतिबिंबित हो रहा है वह वृत्ति ही करण है वही प्रमाण है इसे कहे वृत्तव अज्ञातार्थ वगा हो और चित्ती का प्रतिबिंब हो उसी का नाम प्रमा है उस प्रमा का कर्ण वास्तव में वृत्ति आई है वृत्ति ही प्रमाण है लेने यहाँ पर अविसंवादिक ज्ञान को लेने के लिए विशेषण दे दिया नहीं तो विसंवादी ज्ञान में प्रमाण में अतिव्याप्ति हो जाएगा यथार्थ प्रमा में हमें लक्षण करना है अयथार्थ का हमें लक्षण करना नहीं था इसलिए उन्होंने यहाँ पर विपरीयन आबादित विपरीत ज्ञान के द्वारा अबाधित हो ऐसे कारण से अति खत्म हो जाती भाषिकार तत्र भाष्यकार सबसे सब पहला है प्रमाण उसका बता रहे प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रमाणानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीन ही योग शास्त्र में योगदर्शन में प्रमाण माने गए उपमिति तो उपमान को प्रमाण नहीं मानते हैं अर्थाप शब्द तो मान लिया आगमी शब्द आगम बने शब्द अभी उपमान को नहीं मानते हैं अर्थापत्ति को प्रमाण नहीं मानते हैं अनुप्ति को नहीं मानते हैं ऐतिह्य और आपके जय चेष्टा इत्यादि को प्रमाण नहीं मानते तीन को ही प्रमाण मानते सामान्य रूप ज्ञान है कि चारवाक लोग एकमात्र प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मानते और किसी को भी नहीं मानते वैशेषिक और बौद्ध ये दो लोग ऐसे हैं जो केवल प्रत्यक्ष अनुमान दो ही को प्रमाण मानते लेकिन सांग्य, है लेकिन सांख्य है योग हैं और जैन दर्शन ये तीन दर्शन वाले तीन प्रमाण जो यहां कहा गया प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इसको मानते हैं योग और जैन नैया केवल चार मानते प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द अथवा आगम शब्द को आगम एक ही बात प्राभाकर मीमांसक मीमांसकों में जो प्राभाकर मीमांसक है वो पांच मानते हैं अर्थापत्ति को जोड़ देते हैं और भाट एवं वेदांती ये दोनों भाट मीमांसक और अद्वैत वेदांति लोग छह प्रमाण मानते हैं अनुपलब्धि को जोड़ लेते हैं और पौराणिक लोग जो पुराणों को मानने वाले पुराणों के प्रमाण मानने वाला लोग उनको आईति ही नाम के प्रमाण विशेष जोड़ लेते हैं और तंत्र प्रधान वो लोग चेष्टा को प्रमाण मानते हैं लेकिन उन सारे प्रमाणों का तीन में अंतर्भाव करके विचार कर लेते हैं क्या उन तो सब को अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है आईटी है उसको आप डाल दीजिए आगम में चेष्टा है डाल दीजिए उसको प्रत्यक्ष बिना संयोग आदि संयोग बिना क्रिया करे होता इंद्रिया से निकल जनमान प्रत्यक्ष के प्रति क्रिया कारण जो है क्रिया तो क्रिया प्रदान चेष्ट प्रमाण को भी सीधा प्रत्यक्ष में कर सकते हैं और रही बात अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इन दोनों को प्रत्यक्षों में अंत भाव कर दिया जाता है संभव है वो भी इसमें ही अनुमान में चला जाएगा संभव भी अनुमान में चला जाएगा अति भी जो है अति तो शब्द में चला जाएगा और आपका चेष्टा प्रत्यक्ष में चला गया उपमान भी अनुमान में उपमान और अर्थापत्ति अनुपलब्धि संभव ये चार चीजें अनुमान में चली अंदर अंतर्भाव हो अब देखते हैं भाई इंद्रिय कथित प्रत्यक्ष का आरंभ करेंगे सबसे पहले इंद्रिय प्रणाली चित्त से वायु वस्तु पर आगात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रदान वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति प्रमाण किस प्रकार की वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे एक अलग बात वृत्ति प्रमाण जैसा भी अपना बड़ा वृत्ति प्रमाण है कौन सी वृत्ति का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए इतनी विशेषण दे रही है किस प्रकार की वृत्ति का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय प्रणाली क्या चित्त से बाह्य वस्तु प्रागत इंद्रिय प्रणाली इंद्र रूपी ये जो नाली बनी हुई है प्रणाली क्या मनीष बहाने से धारा से निकल रहा है बाहर अंतकरण जो चित्त है वह बाहर निकला इन छिद्रों से इंद्रियों के माध्यम से बाहर आया बाहर आकर के बाहि जो वस्तु है उसके साथ एकी ही भूत हो गया उपरागत से संबद्ध होकर के तदाकार को प्राप्त कर गया तद विषया सामान्य विशेष आत्मनोत अवधारण प्रदान आवृत्ति तद विषय वृत्ति होती है विषय तदाकार हो गई। लेकिन तदाकार वृत्ति में भी दो भाग हो जाता है उस विषय का सामान्य अवधारण करता है उसी विषय का विशेष निश्चय भी करता है सामान्य विशेष आत्मनो रूप का विशेष अवधारण प्रदान ऐसे विषय का विशेष निश्चय है प्रधान जिसमें उस वृत्ति का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण पहले निश्चयात्मक ही होता है बाद में जब बाधित होने लगता है ना तब आप समझेंगे भ्रांति है तो पहली बार जब देखते राज्य में सर्ब भी देखा आपने आपको लगभग बेटे सत्य तो, तो डर लगता है सब कुछ होता है इसे सर्वप्रथम निश्चयात्मक ही महसूस होता हर ज्ञान हर प्रत्यक्ष ज्ञान पहले निश्चयात्मक ही होता है एक अलग चीज इस लक्षण विशेषण दे दिया इंद्रिय प्रणाली के तो द्वारा चित्त गया बाहर इंद्रिय प्रणाली के मान से चित्त जो है वायु वस्तु से जनित वायु वस्तु के साथ भूत तो होकर उपराग का मतलब समझो जैसे स्फटिक है और कोई रंग का पुष्प रख दो कपड़ा रख दो कुछ भी रख दो है? उस रंग से वह स्फटिक रंगित हो जाता है रंजित हो गया और स्पटिक पे लाल दिखेगा पीले दिखेगा इन वास्तव में क्या रंग चढ़ गया स्फटिक पे नहीं, नहीं चढ़ता उसको कहते इसका मतलब चित क्या चित्त विषयाकार को प्राप्त हो गया का मतलब चित्त विषय हो गया चित विषय विषय को रूप नहीं बन जाता और तो तात्पर्य विषय से, से, से हो गया। का जो आकार तद आकार के समान ही नहीं हो जाता एक चित घड़ा हो जाए फिर कौन देखेगा फिर उसको आपका चित निकल के घड़ा हो जाए फिर आप कहा रहेंगे आप देखने वाले रह जाओगे क्या नहीं चित्त हो गया और घट के आकार के समान आकार वाला हो गया घट ही नहीं हुआ उसी को समझाने के शब्द उपरक्त उपराग तद विषया और उपराग के कारण से तद विषया वृत्ति का विशेषण तद विषया वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाणम विषय का वृत्ति का नाम और समझाते जोड़ दिया सामान्य विशेषात्म नृत्ति कैसी होती है सामान्य आकार भी हो सकती है विशेष आकार भी हो सकती है जैसे कोई वस्तु है आपने देखा इन समझ में नहीं आ क्या है आप कहोगे कुछ है ये क्या है कुछ है इदम किंचित न ज्ञातम यह क्या है हम नहीं जान बारे, लेकिन ये कुछ है इतना समझ बारे, है तो सही कुछ है ये विशेष नहीं ग्रहण पा रहे ना वहां पर सामान्य ग्रहण हो गया वृत्ति का नाम सामान्य कह दिया इन्होंने शब्द से और विशेषात्म उसमें अयम के साथ घट का विज्ञान हो गया हमेशा बोले अयम घटहा अयम सर्प इदम् रजतम् बोलते ना उसमें तो जो अयम शब्द बोधी क्या है इदम् शब्द बोधी क्या चीज है वो सामान्य आकार है और जो घट का रजत का हाँ, जो भी कहते हो वो हो गया उसका विशेष आकार सामान्य विशेष उभयाकार विशिष्ट होकर के भी हो सकता है और कई बार केवल सामान्य भी हो सकता है लेकिन केवल विशेष कभी नहीं हो सकता सामान्य को छोड़कर विशेष मात्र का ज्ञान हो जाए यह तो असंभव है सामान्य ग्रहण पूर्वक ही विशेष ग्रहण होता है लेकिन ये जरूर संभव है कि इस विशेष ग्रहण बिना केवल सामान्य ग्रहण भी हो है। विशेष तो विशेष होता है अरे सामान्य ग्रहण अथवा सामान्य से विशिष्ट विशेष का ग्रहण जिस वृत्ति में होता हो लेकिन उन विशेष या सामान्य का जो ग्रहण कर रहा हूं उस अर्थ का विशेष अवधारणा प्रदान उस अर्थ के विशेष स्वरूप का निश्चय प्रदान होता है सदा उसका नाम प्रत्यक्ष विशेष का उदाहरण नहीं है उसको नया क्या होते निर्विकल्प गम ज्ञानम सभी कल्प गम गं, निर्विकल्प गम ऐसा भेद कर देते हैं ये लोग निर्विकल्प को मानते ही नहीं हटाया दिया उन्होंने और निर्विकल्प सब विपरीय कोटि में डाल दी जिसको कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है उसको भी प्रत्यक्ष को मानू जब तक तो कोई निश्चय ना निकला कोई निचोड़ नहीं निकला हमारे वृत्तियां गई इंद्रिया बाहर गए काम कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकला फिर भी उसको मानूंगा क्या कुछ क्यों मानू जैसे कोई लड़का स्कूल में गया फेल हो गया उसको तो क्या मानोगे जूता तो मारेंगे उसको फिर तो मानेंगे थोड़ी अरे तो फेल हो गया पिटाई होगा उसके घर पे भी दूसरे लोग निंदा करेंगे उसकी कोई उसको मानेगा नहीं ये तो कुछ है अरे कुछ है तब जब पास हो जावे नहीं तो लोक व्यवहार में देखने को मिल रहा था, योगी भी वही कहता है जब तक किसी वस्तु का हमें दृढ़ निश्चय नहीं होता किसी प्रकार से किसी अंश में भी जब तक निश्चय नहीं होता तब तक उसको प्रत्यक्ष नहीं मानते अति निर्विकल्प को मानने की जरूरत नहीं केवल सविकल्प ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष योग शास्त्र में इनका निर्विकल्प ज्ञान विपरीय कोटि में चला जाता है विकल्प कोटि में डाल देंगे उसको होता है वह सामान्य आकार ज्ञान किस प्रकार इस सामान्य से विशिष्ट विशेष का अवधारण प्रदान में निश्चय प्रदान एवं ऐसा निश्चय प्रदान का नाम प्रदान प्रदान तारस वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं इसलिए इस दृष्टिकोण से लक्षण अलग थोड़ा हो जाता है प्रमा का अनधिक तत्वावबोध पौरुषे व्यवहार हेतु प्रमा व्यवहार हेतु तक चला जाना प्रमा का लक्षण में अथवा किसी दूसरा लक्षण बता रहा हूं मैं लिख लो अनधिगत तत्व बोध पौरुषेय व्यवहार हेतु तो प्रमाण अनधिगत जो तत्व है उसका ज्ञान होना अनधिगत बोध पौरुषेय व्यवहार हेतु तो। पौरुष पुरुष प्रतिबिंबात्मक व्यवहार का भी कारण होनी चाहिए वो प्रमाण जो व्यवहार का कारण नहीं बनता प्रमाण तो निर्विकल समाधि ना अपने क्योंकि निर्विकल निर्विकल ज्ञान जो होता है और व्यवहार का कारण नहीं होता इसलिए यहां पर खत्म करने के लिए ये दूसरा लक्षण उन्होंने माना है योगियों ने अनधिगत तत्तावबोध पौरुष व्यवहार हेतु प्रमा ये लक्षण है तारस प्रमा का कर्णभूत प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया फलम अविशिष्ट पौरुषित्त वृत्ति बोध एताश प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या है इस प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान बता रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य जो प्रत्यक्ष प्रमा ज्ञान का लक्षण फलमच अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध इसका कार्य प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य जो कार्य है ज्ञान है वो क्या है बुद्धि के साथ अविशिष्ट का मतलब क्या बुद्धिया जोड़ लेना पड़े किसके साथ अविशेष भाव को प्राप्त किया बुद्धि के साथ पौरुषे बुद्धि के साथ अविशेष भाव को प्राप्त हुआ पुरुष का जो प्रतिबिंब पुरुष से प्रतिबिंब ये तस्य तस्म इस अधिकार में जो है बनाया हुआ है पुरुषस्य से अयम प्रतिबिंब इति पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध चित्त चित द्वारा निष्पालित वृत्ति के में प्रत्याषित जो बोध है मान ज्ञान है उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है यही प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है आम जाना, जाना आयम घटा दूसरे पौर का मतलब क्या है? पौषे का मतलब पुरुष का प्रतिबिंब पढ़ना पुरुष का प्रतिबिंब पड़ गया वृत्ति में किस वृत्ति में अयंगठ इस वृत्ति में बस हो गया अयंगट ज्ञान इसलिए हो रहा है वृत्ति यहां से गई घटाकार को प्राप्त हुआ उस घटाकार वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ गया और प्रतिम्ब पढ़ते वक्त इतनी विशेषता है प्रतिम्ब अलग नहीं रहा बुद्धि अलग नहीं वृत्ति और प्रतिमा एकीभूत हो गया उसको कहते हैं चित्त वृत्ति बोधा प्रत्यक्ष ज्ञान वो होगा और उस अयंघट में फिर अयंघटाकार वृत्ति अलग हो गई पहले अयट जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उस प्रत्यक्ष ज्ञान का भी फिर वृत्ति बनो उस वृत्ति फिर चेतन प्रतिम भाषित तो होगा वो अनुव्यवसाय ज्ञान कहते तो हैं वो इसे वृत्ति ही पुनः बाह्य आकार निरपेक्ष होकर जब हो जाती बाह्य आकार सापेक्ष हो जाए वो व्यवसाय ज्ञान हो गया बाह आकार निरपेक्ष होकर के बाह आकार सापेक्ष ज्ञान मात्र को विषय कर रहा है आकार को विषय नहीं कर रहा है पहले बाह्य आकार को विषय किया उसी व्यवसाय ज्ञान पैदा हो गया उस वृत्ति को यहां चैतन्य ने अपने प्रतिबिंब डाल करके प्रकाशित कर दिया घट प्रकाशित हो गया अयंगट यह ज्ञान उत्पन्न हो गया फिर अयंगट इस ज्ञान को ही विषय करता होगा दोबारा वृत्ति बन गई अंतकरण में उस वृत्ति में फिर चेतन का प्रतिबिंब पड़ा उस प्रतिबिंब ज्ञान का नाम अनुव्यवसाय ज्ञान निरपेक्ष है अब घट नहीं है घट विषय हो गया, गया। लेकिन घट नहीं है घट सापेक्ष नहीं है अयंगट जैसा भी इस समय में सामने घट ही नहीं आपके किसी के भी यार अयंगट आपने सब सुना है उसका ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान के प्रत्यक्ष छोड़ेगी नहीं अहम घटक ज्ञान वानस मी ये कैसा हुआ यह घट आकार निरपेक्ष वृत्ति ने पहले कभी पैदा हुआ पूर्व क्षण में पैदा हुआ घटाकार सापेक्ष ज्ञान ज्ञान था जो उस को विषय कर लिया अगली वृत्ति ने पहला एक वृत्ति ने घटाकार को विषय करता हुआ अयंगठ ज्ञान पैदा कर लिया उसके बाद जो दूसरी वृत्ति ने क्या किया अब घट को छोड़ दिया बाह्य वस्तु निरपेक्ष करके जो उससे पहले जो पैदा हुआ तो पूर्व वृत्ति का जो ज्ञान था उसको मात्र विषय कर रहा है दोनों को का सामान्य लक्षण कर दिया का लक्षण है चैतन्य का प्रतिबिंब का ना नाम प्रमा चाहे वो बाह्य विषयाकार सापेक्ष वृत्ति में पढ़ा हुआ हो चाहे बाह्य विषयाकार निरपेक्ष वृत्ति में पढ़ा हुआ हो कोई भी प्रतिबिंब उसका नाम प्रमा है तो इंद्रिय सापेक्ष बाह्य आकार अधीन होकर जब वृत्ति में प्रतिमा पड़ा वो प्रत्यक्ष प्रमा है कौन से प्रत्यक्ष प्रमा व्यवसाय प्रत्यक्ष है और इंद्रिय सापेक्ष होता हुआ बाह्य आकार निरपेक्ष होकर इंद्रिय सापेक्ष उत्पन्न ज्ञान था उस ज्ञान को वृत्ति कर रहा है अनुमिति ज्ञान को वृत्ति नहीं कर रहा है इंद्रिय सापेक्ष जन्य ज्ञान जो था उसको विषय करने वाले वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रतिस्पर्म का नाम अनुव्यवसाय प्रतिस्पर्म थोड़ी प्रक्रियाओं में अंतरों होने से संशय हो जाता है इसलिए यहाँ जो कार्यो आगे और भी बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष परिष्टाद उपाद्यापाद का बीसवीं सूत्र में विस्तार से समझाएंगे प्रतिसंवेदी का अर्थ क्या यदि भी हमने इसको प्रतिसंवेदिकार पहले ही दर्पण दृष्टान से समझाया था बुद्धि का प्रतिसंवेदी है आत्मा पुरुष चैतन्य क्योंकि कोई भी प्रतिबिंब पढ़ना है कहीं भी उसके लिए कोई आधार चाहिए बिना दर्पण का सूर्य किरणों का प्रतिबिंब नहीं निकल सकता सूर्य के किरणें निष्पन्न हो रहे हैं इन उन किरणों प्रतिम के प्रतिमा बढ़ना है तब दर्पण की अपेक्षा है बिना दर्पण का वो नहीं हो सकता विचित्रता और विलक्षणता यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि दर्पण भी चाहिए और मैं भी चाहिए अलग मैं भी हूं ना तब हम प्रतिमा को देखने वाले हो जाते आप एक छाया चित्र निकालते हैं फोटो निकालते हैं उसमें आपकी भी जरूरत है और कैमरा की भी जरूरत है जो फ्लैश करता है फेंकता है उसके बिना नहीं होगा तब आपको एक प्रतिबिंब पड़ गया एक चित्र बन गया दो क्या अपेक्षा होती है दो बाहि निमित्तों की अपेक्षा होती है तब प्रतिबिंब होता है लेकिन यहां ऐसा नहीं होता चित्त अकेला ही सब काम कर देना आत्मा है चित्त ही दर्पण सानापन है वो तो आत्मा का प्रकाश है और आत्मा ही जानने वाला भी है जानने वाला कोई और अलग नहीं यह सूर्य अलग है दर्पण अलग है आप जानने वाले अलग हैं, और मैं प्रतिबिंब को आप दर्पण में देख रहे हो लेकिन अपनी ही प्रतिबिंब आपको दर्पण में देखना होगा तो भी अंकों की अपेक्षा है अंक और दर्पण दो जरूरत पड़ती है विशिष्ट ज्ञान के लिए प्रतिबाकार ज्ञान के लिए कर्ण की अपेक्षा है एक आधार की अपेक्षा है लेकिन स्वरूप ज्ञान के लिए करण की अपेक्षा नहीं केवल आधार की के अपेक्षा है वह चित्त अकेला काम करता है है ना चित्त ही अपने पुरुषाकार को प्राप्त कर जाता है वह कर्ण निरपेक्ष होता है वो हो गया कर्ण निरपेक्ष हमें संसार में जैसा दो प्रकार का प्रतिबंध हम देख रहे हैं उसी प्रकार वहां भी समझिए कर्ण निरपेक्ष भी होता है कर्ण सापेक्ष भी चैतन्य का प्रतिम्ब पड़ता है जब कर्ण सापेक्ष प्रतिम्ब पड़ता है वह तो बाय और आगम हो जाता है और कर्ण निरपेक्ष हो जब होता है वह तो समाधि अवस्था में हो जाती है यही समाधि और जागृति में अंतर कुछ नहीं है तीसरे कहते देखिए बुद्धे प्रति संवेदी पुरुष परिष्टाद उप बुद्धि का प्रतिसंवेदी हुआ करता है यह आत्मा यह बात अब आगे और समझाएंगे इस विषय में योगवास का श्लोक अति सुंदर है देखिए हम अलग से बता रहे पुस्तक में नहीं मिलेगा वो तो कहते हैं जो आत्मा है, है ये सर्व व्यापक है यही मन का धारण कर लिया क्यों गुण जैसा संबंध नहीं तो गुणों में वास न मान्य न कुछ गुण गुण तो वह मन आकार का प्राप्त किया और आकार का घट और मन में अंदर गया, तो घट भी त्रिगुणात्मक है मन भी जो चित्त है ये भी त्रिगुणात्मक है दोनों ही त्रिगुणात्मक होता हुआ एक में विशेष सामर्थ्य और दूसरे में क्यों नहीं है यदि भी पुरुषमन इसमें भी पुरुष पुरुषमन दूसरे भी है पुरुष तो व्यापक है फिर उपाधिकृत विशेषता माने बिना व्यवस्था दे नहीं पाएंगे मन रूपी जो उपाधि पहला पैदा हुआ तो से डायरेक्ट उसमें एक विशेषता है और वह तमुगुण से पैदा हुआ घट में अलग लक्षण उसी को समझाने के लिए श्लोक प्रयोग कर रहे हैं स्वत्मा सर्व नित्योजित नित्योदित महावपु यंग मननीम शक्तिम धत्ते तन्मन त्युच्छते उसी का नाम मन कहा गया है जो यह आत्मा जब अपने मनन शक्ति को धारण कर लेता मनन शक्ति को धारण करने से आत्मा ही मन रूप धारण कर लिया नहीं तो मन तो जड़ है वो क्या करेगा जब तक यह आत्मा की चैतन्य शक्ति उस मन रूपी उपाध में सम्बद्ध नहीं होता और यह आत्मा उस उपाध में मनन शक्ति को धारण जब तक नहीं करता तब तक वह मन ही नहीं कहा जाता स सर आत्मा सर्वगोरामा, राम वो जो आत्मा है सर्व्यापक है नित्य उदित महावप नित्य प्रकाश रूप है वो और सर्वत्र के नाते महावप हो विभु है व्यापक है वो यन मनांग मननीम शक्तिम धक् जो आत्मा मनाक थोड़ा सा मन ने शक्ति को धारण कर लेते उस उपाधि में अपने चैतन्य का उस पर थोड़ा सा की डाल दिया क्योंकि चैतन्य के चीत शक्ति में अनंत शक्तियां हैं विविध प्रकार की शक्तियां हैं जैसा शक्ति जिस उपाधि के साथ संबंधित हो जाए उस शक्ति से संबद्ध हुआ उपाधि तदरूपेण तो तद तो आकारेण कार्य करने में लग जाए कहते कि देखो जब यह आत्मा मनाग मनांग थोड़ा सा एक क्षण के लिए मननी शक्ति झटते मनन शक्ति को धारण कर लेता है तन मन उसी को मन करके कहते अतव मन भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है कहने का मतलब चित्त भी भोग देने में स्वतंत्र नहीं है वास्तव में यदि भी सां स्वतंत्र तो मानते हैं लेकिन जान के हमने इसको ला रहा हूं ताकि जब तो समझ में आए फर्क को वेदांत में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है कि जड़ कभी कुछ भोग देने या अपवर्ग देने में स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक तो आत्मा के अपनी माया शक्ति के द्वारा वह यहाँ मन शक्ति का धारण शक्ति को अलग अलग शक्तियां हैं उनका जब तक धारण नहीं करते उपाधियों में तब तक कि ये उपाधि किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकती फिर भी इनका कहना है कि वह प्रधान में ऐसा स्वभाववाद लाते हैं ये लोग कर्तज्ञ हैं इसके लिए स्वभाववाद मानते वस्तु का अपना स्वभाव है वो स्वभाव तो भोग अपने इन स्वभाव में अव्यवस्था होती वही गलत बात और वेदांत की बात आ जाती अब अनुमान प्रमाण का लक्षण करते देखो अनुमेय इत्यादि से